महेश भाई शाह हैं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और एक प्रिंटिंग प्रेस को संभालते हैं तो आइए उनसे बात करते हैं आप सभी की तरफ से महेश भाई शाह का बहुत बहुत स्वागत है महेश भाई अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं और आपके परिवार में कौन कौन है मेरे परिवार साथ एक तो मेरा बेटा है वो तो दो हजार दो ऐसी वर्क उनका वकील आत में मॉडर एक्सीडेंट क्लेम का काम ज्यादा है उसके अलावा का काम कर रहा है उनके दो बेटे हैं एक पत्नी और उनके हमारा परिवार में छह सदस्य है हमारा एक्चुअली बॉर्न हुआ था कारोल गांव है पंचमाल डिस्ट्रिक्ट में जहां पर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में और वहाँ हमारा बहुत एकदम उम्र परिस्थिति में हमने जीवन निकाला हुआ था 1979 में में हमने करके कारोल हम 1986 में पिक्टिंग प्रेस का किया उसके बाद में में पैरेलल हम पूरा इंडिया में घूमते घूमते का इतना काम किया की कि वो पार्टी का तीन लाख का सेल था वो उनको इश्यू लाने के बाद में वो कंपनी होकर कानून से डिस्ट्रिक्ट में आई है जो भारत नाम है, जहाँ में डायरेक्टर में भी था पर वो तो में और वो कंपनी का आज के डेट में और सौ करोड़ का टर्न है उसके पेरेल में हमारा एक नाइनटीन नाइन्टी फोर में हम लोगों ने एक्सपेरिम्लेंट किया था वो इंसिडेंट तीन साल चलाया लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी के सामने हम लोग नोट न नो टिक पाए बहुत खासा था हमारा साढ़े तीन चार करोड़ रुपए का लॉस हो गया उसके पैरेलल में हमारा वो चक्कर में वो धंधा हाँ। वो धंधा बंद करने के बाद बावजूद हम लोगों ने पैरेलल में गवर्नमेंट लाइसेंस और पैरेलल में हम लोग बैंकों में से नई इंडस्ट्री लाने के लिए हमारे पास अरण काल में जीआईडी में बहुत खासी जमीन और जीआईडी सी से हमारे पास अच्छा रिलेशनों के बावजूद जो भी को आना था उनका मार्जिन बने के अलावा जो टेक्निकल पर्सन होते थे उसको मदद करके हम लोग पैसे उसके लोन दिलाते थे, थे उसको एम्प्लॉयमेंट हम पूरा करते थे और पैरेलल में गवर्नमेंट लाइसेंस लाके काम करते थे तो आर्थिक क्षेत्र है दो हजार आठ में फिर एक्चुअली हमारा एरिया में जमीनों का रेट इतना बढ़ गया तो हम लोगों ने कैसा है खेडों को अच्छा रेट दिलाने के लिए हमारे वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आने लगी तो उनके साथ रह रियल हमारा का भी काम चालू हुआ जी महेश में बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से आपने अपना जीवन शुरू किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा की जीवन में काफी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं इस तरह के बदलाव आते रहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आपका जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष जिसको कह सकते हैं ज्यादा संघर्ष कब और किस लिए रहा सेवेंटी नाइन में ऐसा संघर्ष रहा कि एक्चुअली हमारे पास गांव में से नजदीक 15 किलोमीटर दूर टेम्पो में सामान लाने के लिए भी पैसा नहीं और ऐसी परिस्थिति थी कि एक्चुअली हमने मकान लिया तो पांच साल में हमने ग्यारह मकान चेंज किया उसके बाद में नजदीक की बैंक में कोई ना कोई थोड़ा रिलेशन हुआ और दो पांच हजार रुपया हमारे पास बचा तो कहीं ना कहीं दो हजार रिलेटिव का सहारा लेके हमने हमारा खुद का मकान डेढ़ लाख में बनाया और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कुदरत की हमारे पास कोई ना कोई मेहरबानी हुई कि एक्चुअली हमारी परिस्थिति पैरल एक प्रोजेक्ट वर्क में और पैरल वर्ग से इतनी शिक्षा अच्छी हो गई की देगी थी 97. लेकिन हमारे पास की तो का काम बैंकों का रिलेशन में हुआ तो पैरल दो हजार आठ तक जितना भी लाइबिलिटी थी, थी हमने प्रयोग कर दिया और उसके बाद में रियल एस्टेट में पैरेल काम करते रहे तो आज आज की डेट में दोबारा भगवान की मेहरबानी से हमारे पास में हालौन में भी मकान है कालोन में भी मकान है बड़ौदा में भी अच्छा मकान है और भगवान की दया से पूरा फैमिली सटल हो गया है और पैरेलल में मेरे भाइयों को भी मैंने मकान दिलवाया उनको भी उनके बच्चों को शादी बात करवाई और आज ठीक से पूरा फैमिली अच्छी तरह अच्छा जीवन जी रही चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ आपके जीवन में इसी तरह खुशिया बनी रहें जो भी आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिले तो मैं चाहूंगा कि जीवन में जैसे कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सफल बनू जैसे आपका भी लक्ष्य था कि आप अच्छा करें और अच्छा बने और अभी भी अच्छा ही है लेकिन सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है जहां पर आपको बहुत बड़ा लॉस भी हुआ फिर भी आप स्टेबल बने और उस सिचुएशन को भी अच्छी तरह से फेस किया तो हमारे युवा साथी या हमारे इस वक्त जो रेडियो मधुबनी को सुन रहे हैं उन सभी को एक सफलता का राहत क्या है सफलता कैसे पा सकते हैं हम लोग उसके लिए आपका एक्सपीरियंस जरूर सुनाइए कृपा थी हमारे लक्ष्मी जी बहुत नाराज थी और फिर भी कैसा है की जीवन जीने के लिए कई साथियों का कई मित्रों का कई रिलेटिव का जरूर पर, जहां पर जरूर पड़ी हमको मदद मिलती रही पैरेलल में हमने हमारी जो भी इंटीग्रिटी थी वो नहीं तो कैसा है कि मित्र लोगों के हिसाब से हमको बड़ा बड़ा काम मिला इसमें दो पैसे अच्छे मिले उसके पैरेलल में जो दलालों जो ब्रोकरों के तो हमने एक्चुअली शिल्प में पाल लिया था उन लोगों की जो लायबिलिटी थी वो पे ऑफ करने के लिए वही ब्रोकरों ने हमको बहुत बड़ा काम दिया हमारा बड़ोदरा में चावरी डिस्ट्रिक्ट के पास में और महिसागर ब्रिज के ऊपर बड़ा बाड़ ब्रिट वहां पर हो एक्चुअली और से, से तो उन, उन मेरे मेरे सुनाई सकते हो तो आपको दे मेरे, मेरे ब्रोकर लोगों को बोला को पचास टका पैसा मेरे को तो पचास टका पैसा आप मेरी लाइबिलिटी में पिकअप रखो इन लोगों ने मेरे को इतना दिया शुरुआत का नाइनटी सेवन में जैसी मेरी फैक्ट्री बंद हुई करीबन तीन महीने में मेरे को जितना ऑर्डर किया उसमें घर वालों को बोला था कि मैं हर महीने आपको पांच हजार रुपया देने वाला हूँ उसमें गुजारा जैसे भी चले आप चलाओ एक तरह लोगों को पे ऑफ नहीं करेंगे रात को बारह बजे रात को दो बजे आपके साथ फिर भी भगवान की दया से वो काम चलता रहा चलता रहा तो मेरी लेर लाइबिली थी उनका सप्लाई में क्लियर हो गई मेरी लेजर लाइबिली थी उनके में मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला कि मैं आपको छोटी मोटी फैक्ट्री का काम देता हूँ उसका अकाउंट लिखो मैं एक दिन परिस्थिति ऐसी थी मेरे घर पे दस आदमी रखता था अकाउंट लिखने के लिए मैं सुबह से साइकिल लेके चला जाता था मैं दोपहर में आऊ दो घंटा बैठ के वापस चला जाऊ काफी लोग काम करें मेरा अकाउंट का काम ले आऊ करके मेरे पास पैसठ कंपनी का अकाउंट का काम दिला तो संघर्ष जीवन में बहुत किया था सुबह तो मैं चार बजे उठ के रात को में दस बजे सोता था फिर भी पैरेलल में कैसा है कि धीरे धीरे करके दोबारा भगवान ने चांस दिया रियल एस्टेट में आया करीबन मैंने पचास मकान भी लिया है मेरा सहयोग दिया आज की डेट में मेरे को लाख दो लाख रुपया उसमें भी मिल रहा है तो भगवान की मेहरबानी से करते मैंने कर मेरे बेटे को तैयार किया मेरा बेटा पैरेल में एक्चुअली उनका और फैमिली का गुजरात चलाता था आज के में वो भी एक उनके पास मोटर एक्सीडेंट का अच्छा खासा काम मिलने के का बावजूद उनका भी चलता चलता है है घर का भी बहुत छोटा है कई लोगों का साथ में हमारा जितना भी परिवार है सब लोग साथ में रहते हैं भले अलग अलग होते हुए भी कभी भी तकलीफ आती है साथ में हो जाते तो हमारा काम चलता रहता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की आप जब भी आपके पास कोई मुश्किल चीजें आ लेकिन आपने उसको अच्छी तरह से समझा और मेहनत करना नहीं छोड़ा आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे इसीलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है हमेशा हमें जब भी मुश्किलें आती हैं तो हम ब्रेकअप हो जाते हैं या हम दूसरा कुछ सोच नहीं पाते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात हमको सीखने को मिलता है महेश ने बहुत सारे विकल्पों को अपने साथ रखा और कोशिश किया उन्होंने और उसमें उनको सफलता मिली तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हार और जीत ये चलता रहता है लेकिन हमें मन से कभी भी नहीं हारना चाहिए आ, कभी कभी मुश्किल बात आती है तो हमें वहां से सीखना चाहिए और सीखकर कर आगे बढ़ना चाहिए हारना नहीं चाहिए तो आइए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं महेश के साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से और मैं चाहूंगा महेश भाई आ, मुश्किल के समय में किस तरह के बातें आप याद रखते हैं या कोई वजन या संगीत आप सुनना पसंद करते हैं तो हर घड़ी जो आपको मोटिवेशन मिलता है कौन से गीत से मिलता है उसके बारे तो में बताइए अब एक्चुअली मैं आई एम इयर्स छह मार्च 2018 को मेरे को दूसरा अटैक आया सत्ताईस मार्च को मैंने इकतीस मार्च दो मार्च 2018 को मैंने भी आज की डेट में मैं काम शुरू करता हूँ मैं सुख रात को आठ बजे तक काम कर सकता हूँ वो एक बॉर्डीप और उसके बाद में मालूम नहीं मेरे को लेकिन आठ बजे बाद ऐसा नहीं बोले आपको एक लाख रुपया देता हूँ लेकिन काम करता एकदम मेरे पास गया। उसके बाद में मैं काम नहीं कर पा तो कैसा है कि मैं ज्यादा धार्मिक भाव रखता हूँ दूसरी दिन अभी जो भी है वो तो भगवान ने मेरे को दिया है बस कैसी भी तरह मेरे को जीना है तो उसके बाद में मेरे गाँव में मेरे सात तो मंदिर बनवाया सात मंदिर के सामने एक्चुअली मैंने करीबन जो, जो डोनेशन मेरे से हुआ उसके बाद में लोगों से नोडाशन इकट्ठे करके मैंने करवाया मैंने का डेट में गौशाला बना रहा हूँ गौशाला का मेरा तो कैसा है कि मेरे दिल में एक ही भावना है की बस जो भी कुछ पैसा कमा रहे हैं उसमें तीस चालीस टका पैसा भगवान के नाम के अपने को जो भी सोशल वर्क में अपन खर्चा करेंगे तो भगवान देने वाला है बस वो सोच के मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वही सोच के चक्कर में मेरा काम चलता है और भगवान की मेहरबानी से तबियत अच्छी <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप संघर्ष करते रहे अपने शरीर के साथ भी आपका काफी चीजें जो आपने अभी बताया है लेकिन फिर भी आपने हौसला रखा हिम्मत रखा और भगवान भरोसे आप जो है आप अपना जीवन अभी जी रहे हैं और जितना समय मिलता है आप काम करते हैं एक्स्ट्रा टाइम में या जो भी आपके पास इनकम आता है उसमें से कुछ हिस्सा जो है आप सोशल सर्विस में लगाते हैं बहुत ही अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रिगमोथ बन नाइनटी पॉइंट विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कर रहो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें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 मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से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 से, जब साथ है हमारे वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे हर काम उसके मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ही मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे साथ गुजरात से महेश भाई शाह जुड़े हुए हैं जिनसे बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम लोग सुन रहे हैं और महेश भाई मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में आपके आदर्श कौन है मेरे आदर्श मेरे आदर्श उनकी जितनी सेवा किया है मैं, मैं आज बोल सकता हूं, लेकिन मेरा मेरा बाप के लिए एक्चुअली मैं उतना बोल सकता हूँ कि उनकी हालत इतनी खराब थी तो यही हालत में मैं लाने के बाद में उनका ऑपरेशन करवाया करवायात्रा करवाई मदर की ट्रीटमेंट में मदर को एक्चुअली कॉन्स्टिशन प्रॉब्लम बहुत खुद रहा तो फिर भी मैंने उनके साथ रह के आठ साल उनकी सेवा किया और आठ साल की सेवा करने के बावजूद भी एक्चुअली खर्चा उतरा मेरे पास नहीं होने के बावजूद भी जो पैसा कमाता था बस मेरी सेवा की में थे और उनकी जो भी कुछ से जो सेवा कर रहे थे वो, वो उनके विचारों से सहमत होते में मेरी परिस्थिति फाइनेंशियल इतने उन्होंने मेरे को तो तो तो बिना पैसा पास तो कर दिया लेकिन सेवन में फिर कैसा है की मेरे को एक्चुअली एक्शन छोड़ देगा उसके बाद में उनका विचारों के साथ में पैरल में मेरे को कैसा है कि हमारा स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो एक्चुअली मैं पढ़ता था तो वो टाइम पर मैं एक ही स्टूडेंट था तो मेरा हायर मैथेमेटिक्स का स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट होने थुडन के बावजूद भी उस उसने मेरे को एंटरटेन किया और उसने मेरे को बताया कि मत कर मेरा इतना मैथमेटिक्स पावरफुल है तो वो तो अकेला होने के बावजूद भी मैं मेरे लिए क्लास चलाऊंगा और वो क्लास चलाने के बाद में मैं जब हंड्रेड में से नाइनटी एट मार्ग लाया तो उन्होंने एक्चुअली मेरा इतना वो वो पर उसके बाद में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को बुला के वो बस बात करता था कि एक ही लड़का मेरे को प्रिय है तो बस जब भी जरूर पड़े बुला के मेरे को बोले तू तो मेरे जीवन की कारणी उसके बाद में आज मेरे को लॉन्ग टर्म आपने मेरे को एक शेयर करने के लिए मौका बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ऐसे कई पड़ाव हमारे जीवन में आते हैं जहाँ पर हम उन लोगों को या उस सिचुएशन को नहीं भूल पाते हैं उनकी यादें हमारे साथ सदा रहती हैं और जिसके वजह से हम आगे भी बढ़ते रहते हैं और एक नई सीख लेकर आगे आ, कुछ अच्छा भी करते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही महेश भाई आपसे और मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में आ, जैसे कि हम लोग बहुत जगह अलग अलग पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं और घूमने का काफी सभी को शौक रहता है तो आपने कौन से गुजरात छोड़ के दूसरे जो स्टेट्स में आपने घुमा होगा तो उसमें से कौन सी जगह बहुत अच्छी लगी हो उसके बारे में बताइए मैंने फाइनेंशियल में में मैं कभी अकेला नहीं जाता मैं कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है मैं अकेला फैमिली में सिर्फ के साथ में हम दोनों नहीं जाता अभी अगले साल हम लोग यूरोप की टूर भी किया लेकिन भाइयों को लेके मैंने बोला लेकिन सब सब भाई का पासपोर्ट नहीं होने के बावजूद इंडिया की पूरी टूर उसके बाद में चार की यात्रा उसके बाद में हम, पुर, हम लोग एवरी ईयर ब्रज की यात्रा करते है सात साल इस साल में भी मेरा परिवार का इसका पूरा खर्चा मैं और अभी भी आठ सितंबर को पूरा परिवार जा रहा है इंडिया में ज्यादा तो नहीं बोला लेकिन 95 फाइव परसेंट मैं इंडिया घूम चुका हूँ काश्मीर में घूम चुका तक घूम चुका हूँ खाली अमरनाथ यात्रा अभी इंडिया में ज्यादा अब्रोड की दूर में मैंने दुबई का टूर कराया है और अब यूरोप के दूर में भी हमारा रेलवे था रेलवे हमारे वल्लपुर की कथा रखी थी और कथा में हम लोग में हम लोग आठ दिन रहे और उसके अलावा जर्मनी पेरिस, स्विट्जरलैंड, वो तो पैरिसमेर दे रहा की भाई धर्म क्या है धर्म के पीछे आदमी क्यों इतना पटकता है धर्म के पीछे एक्चुअली उतना बलिदान क्यों देना थे एक्चुअली फैमिली से ज्यादा दुनिया में क्या है समाज को साथ में रखना क्यों थे सब कुछ मैंने उसके बाद उसके में सीखा जो प्लेस आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में बताइए जो जगह आपको अच्छी लगी हो पूरे भारत वर्षुअली बोलू तो स्विटरलैंड को इंडिया में बोलू तो मेरे को बचपो देखिए महेश भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी अच्छा फील कर रहे होंगे उन्हें भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो आइए जाते जाते मैं कहूंगा कि आ, सबसे जो एकदम आश्चर्यचकित वाली बात आपके जीवन में जो घटी है तो टाइम पर मेरा तीन साल हो गए मारने के लिए मेरे को, को एक्चुअली पैसा मांगने वाले रात को दो दो बजे तको को देकर फंक्शन करने के लिए आए थे और उसके बाद में एक्चुअली मेरे, मेरे को मिले और मैंने जैसे तरह वो नई जो जहाँ पर फ्रिज हो रहा था और उसका मेरे को जो काम मिला और जो लोग मेरे को मारने के लिए तैयार थे जिन लोग मेरे साथ रहते मेरे को शुरुआत के छह आठ महीना मेरे को जो तो मदद मिला उनके दुर्ग की मेरे पास तो सौ रुपये की नोट भी नहीं लेकिन इन लोगों ने मेरा रिलेशन के सामने माल सप्लाई करके मेरे को करीबन बोलो तो आठ महीने में मेरे, मेरे को पचहत्तर रुपए का जो प्रॉफिट कमाया तो तो तो तो अच्छा आपनेरप्राइजिंग वाला आशा करता हूँ इस तरह के कई पड़ाव हमारे जीवन में आते रहते हैं तो मैच में वक्त हो गया अब इजाजत का जाते जाते मैं कहूँगा की आपको रेडियो के माध्यम ऐसी काफी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक संदेश या मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे बस जीवन में भी संघर्ष होने के बावजूद हताश नहीं रह रह इसका भी जो भी जो वो भला ही करता है, वो करता है। दुनिया में जरूरी है पैसा इम्पोर्टेंस नहीं है पैसा कमाने के लिए जरूरी है लेकिन पैरेलल में हिम्मत रखते है तो अच्छे दिन चले जाते हैं खराब दिन भी चले <laughs> तो हमारे सभी लिसनर्स को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमें आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में अलग अलग परिस्थितियाँ हमारे बीच में आती हैं पैसा जरूरी है लेकिन साथ में आपका जो है मेहनत भी जरूरी है जितना आप मेहनत करेंगे हिम्मत रखेंगे उतना ही आपको परमात्मा की ईश्वर की हेल्प मिलती है उन्हें भूलना नहीं चाहिए तो चलिए बहुत ही अच्छी बात महेश भाई आपने बताया हमारे सभी श्रोताओं को कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा आपकी बातों से ऐसी मैं आशा करता हूँ और